अमृत वाली गोपियों का प्रेम सात राधा कृष्ण अवतार थे इस बात पर कोई विश्वास रखे या न रखे इसमें कोई हर्ज नहीं ईश्वर के नर रूप धारण कर अवतार लेने पर कोई विश्वास रखे या न रखे परंतु ईश्वर के प्रति तीव्र अनुराग के लिए सभी को प्रयत्न करना चाहिए यह अनुराग अत्यंत आवश्यक है सात भक्त श्री माँ से गोपियों के ईश्वरानुराग के बारे में चर्चा करते हुए श्री रामकृष्ण ने कहा उनकी व्याकुलता कैसी अद्भुत थी तमाल वृक्ष को देखते ही वे प्रेमोन्माद में निस्पंद हो गई क्योंकि तमाल के कृष्ण वर्ण को देखकर उन्हें श्री कृष्ण का उद्दीपन हो गया श्री राम श्री गौरांग का भी यही हाल था वन को देखकर वे उसे वृंदावन समझ बैठे ओह यदि किसी को इस प्रेम का एक कण भी मिल जाए कितना प्रेम था गोपियों का प्रेम केवल किनारे तक ही नहीं भरा था वह तो पूरा भर कर बाहर छलकता था सात सौ सतासी गोपियों की निष्ठा कितनी अपूर्व थी मथुरा जाकर द्वारपाल से कितनी मिन्नतें करते करने के बाद वे सभा में प्रवेश कर पाई परंतु द्वारपाल की सहायता से सभी सभा में जाकर जब उन्होंने राजवेश में साफा बांधे हुए श्री कृष्ण को देखा तो उन्होंने सर नीचा कर लिया और आपस में फुसफुसाने लगी भला यह पगड़ी वाला कौन है इसके साथ बातचीत कर अंत में हम क्या द्विचारिणी बने हमारे वे वसन और मोर्मुकुट धारण करने वाले प्राणवल्लभ मोहन कहाँ हैं कितनी अद्भुत निष्ठा थी 788. गोपियों की भक्ति है प्रेमा भक्ति अव्यभिचारिणी भक्ति निष्ठा भक्ति व्यभिचारिणी भक्ति किसे कहते हैं जानते हो वह ज्ञान मिश्रा भक्ति जैसे श्री कृष्ण ही सब कुछ बने हैं वे ही पर ब्रह्म हैं वे ही राम हैं वे ही शिव हैं शक्ति हैं परंतु प्रेमा भक्ति में यह ज्ञान मिश्रित नहीं है द्वारका में आकर हनुमान ने कहा सीता राम के दर्शन करूंगा। भगवान कृष्ण ने रुकमणी से कहा तुम सीता बनकर बैठो नहीं तो हनुमान के हाथों से छुटकारा नहीं मिलेगा पांडवों ने जब राजसु यज्ञ किया तब सारे राजा युधिष्ठिर को सिंहासन पर बैठा कर प्रणाम करने लगे पर विभीषण बोले मैं एक नारायण को ही प्रणाम करूंगा और किसी को नहीं तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर को भूमिष्ठ हो प्रणाम करने लगे तब तो विभीषण ने भी राजमुकुट से शास्त्रांग होकर युधिष्ठिर को प्रणाम किया विरह तथा महाभाव सात सौ नवासी ईश्वर विरह की ज्वाला साधारण नहीं है कहते हैं कि जब रूप सनातन फुटनोट श्री चैतन्य के दो प्रमुख शिष्य इन्होंने ही वृंदावन में प्रसिद्ध गोविंद जी के मंदिर की प्रतिष्ठा की है को यह अवस्था होती थी तब ये जिस पेड़ के नीचे होते थे उसके पत्ते झुलस जाते थे मैं इस अवस्था में तीन दिन तक बेहोश पड़ा था हिल डुल नहीं सकता था एक जगह पड़ा हुआ था कोस लौट आने पर ब्राह्मणी फुटनौट व ब्राह्मणी साधिका जिन्होंने श्री कृष्ण से तंत्र साधना करवाई थी मुझे पकड़कर स्नान करवाने ले गई परंतु हाथों से मेरे तप्त शरीर का स्पर्श करना संभव नहीं था मेरे शरीर पर मोटी चादर ढक उस पर से मुझे पकड़कर ब्राह्मणी ले गई थी देह पर जो मिट्टी लगी थी वह तक झुलस गई थी जब वह अवस्था आती तब ऐसा लगता कि मानो कोई रीढ़ की हड्डी के बीच से हल चला रहा है प्राण निकल गए प्राण निकल गए कहकर चिल्लाता था पर उसके बाद अत्यंत आनंद होता था सात महाभाव अति उच्च ईश्वरी भाव है वह देह और मन में उथल पुथल मचा देता है मानो छोटी सी झोपड़ी में एक बड़ा हाथी घुस पड़ा हो इससे झोपड़ी में उथल पुथल मच जाती है अक्सर झोपड़ी टूट फूट जाती है